रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग उसके बाद में बिकी उपज के दान से एक सामुदायिक स्कूल शुरू किया गया पंद्रह साल की उम्र में रुचि राम माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण हुए और उन्होंने जंग के पास स्थित हाई स्कूल में दाखिला ले लिया कुछ ही दिनों बाद पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वापस घर जाना पड़ा। लगभग पचास किलोमीटर की यह कठिन यात्रा उन्होंने बैलगाड़ी नाव ऊट से और पैसे बचाने के लिए पैरल तय की में उनके पिता का देहांत हो गया जिससे परिवार पर आधिक संकट के बादल छा गए रुचि राम ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया अठारह में उन्होंने शासकीय महाविद्यालय लाहौर से बीए की परीक्षा पास की और पंजाब विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के साथ साथ तमाम अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे आर्थिक कारणों से रुचि ने कलकत्ता के मौसम विभाग में नौकरी कर ली उनके प्रेरक शिक्षक प्रोफेसर ओमन ने उन्हें नौकरी के साथ साथ कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने की सलाह दी कलकत्ता में रहते हुए रुचि ब्रह्मा समाज की ओर आकर्षित हुए साथ ही आशुतोष मुखर्जी प्रफुल्ल चंद्र रे और जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों एवं समाज सुधारकों से भी उनका मेल बढ़ा। कुछ समय बाद राम का तबादला मौसम विभाग के शिमला स्थित मुख्यालय में हुआ यहा वे मौसम की दैनिक और मासिक रपट बनाते थे एक बार उन्होंने बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान की सटीक भविष्यवाणी की और बहुत से जहाजों को डूबने से बचा लिया 1877 में साहनी ने शासकीय महाविद्यालय लाहौर में सहायक प्राध्यापक के पद पर विज्ञान पढ़ाना शुरू किया बाद में वे रसायन विभाग के प्रभारी बने वे अपने व्याख्यानों को विज्ञान के मामलों और प्रयोगों द्वारा जीवंत बनाते थे इस तरह वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए विभागाध्यक्ष जो एक अंग्रेज प्राध्यापक थे साहनी की लोकप्रियता से ईर्ष्या महसूस करते थे इसलिए उन्होंने रुचिराम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अंत में स्वाभिमानी साहनी ने नौकरी छोड़ दी और रसायन बनाने का एक कारखाना शुरू किया जो ठीक से चल नहीं पाया 1914 में सहनी डॉक्टर फाजंस के साथ रेडियोधर्मिता के उभरते क्षेत्र में शोध करने के लिए जर्मनी चले गए परंतु वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया और उन्हें इंग्लैंड भागना पड़ा